नाम नाम मत्वा धीरा ना नाम नाम नाम मत्वा धीरा न नाम नाम नाम प्रथक प्रथक प्रथक उदया अस्मयच ये लगाइए उत्पाद्य उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों का यथक भाव पृथक भाव कर विलक्षण का भेद उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों का क, क, का की जो विलक्षणता है इंद्रियां परस्पर में तो विलक्षण है की एक जैसी है क्या उदय और इंद्रियों का जो उदय और अस्त है इंद्रियों का उदय अस्त क्या है कि सब काम करते करते व्यक्ति थक जाता है तो सो जाता है इंद्रिया अस्त हो गई जब जग जाता है तो क्या कहते इंद्रियों का उदय हो गया तो इंद्रियों का जो परस्पर में विलक्षणता है तथा इनका उदय और अस्त है उनको मत आकर्ष है इंद्रियों में ही जानकर इंद्रिय सुधार ध्यान कर लेना उनको इंद्रियों में जानकर ध्यान देना इंद्रियों की भिन्नता इंद्रियों में रहेगी आत्मा में और इन अच्छा इंद्रियों का उदय और अस्त किस में रहेगा आत्मा में तो नहीं रहेगा आत्मा सभी विकारों से रहित है उदय अस्त इन सभी विकारों से रहित है विलक्षण भी रहित है कि उन सबको इंद्रियों में जानकर बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता है कोई शोक नहीं करता है ऐसा देखो जी भक्ति में देखेंगे पृथक भूतानाम उत्पाद माना नाम इंद्रिया नाम पृथक भूतानाम का अर्थ क्या हो जाएगा पृथक भूता नाम अच्छा पृथक भूता का तो जाएगा भिन्न भिन्न पृथक अर्थ किया, किया है जो पृथक शब्द है ना श्रुति में उसका क्या किया है वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों का ऐसा श्रुति में क्या क्या शब्द आया है पृथक भाव आया है और पृथक आया है ये दो शब्द है ना क्या क्या शब्द है पृथक का अर्थ कर दिया इन्होंने पृथक भूता है ना उत्पन्न होने उत्पन वाली मतलब उत्पन्न होने वाली पृथक भूता नाम उत्पन्न होने वाली भिन्न इंद्रियों का इंद्रिया नाम इंद्रिया नाम या पर दे आदि नाम अपनी उपलक्षण दे आदि का भी उपलक्षण है इंद्री शब्द किसका उपलक्षण है देखा और इंद्री से यदि आप केवल लेंगे किसको दस इंद्रियों को तो आदि से मन को भी आप पकड़ सकते हैं देख लेना दे आदि का भी उपलक्षण है उदया अस्तमयोग देखो उत्पन्न का उत्पाद माना नाम उत्पन्न होने वाली इंद्रियां इंद्रियां नित्य नहीं है उत्पन्न होती है। अच्छा और इंद्रियां एक जैसी नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न परस्पर में तो पृथ्वन नाम का इंद्रिया नाम का एक विशेषण है उत्पद्य नाम इसका उत्पन्न होने वाली दूसरा विशेषण है उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियों का इंद्रियाणाम यह पर दे आदि का भी उपलक्षण है उदया यत यह अव्यौ इस अर्थ में है उदय अस्तमय दो है ना तो किस अर्थ में है ये किस अर्थ में है यौ अर्थ में है तत्व विवेचनी में देखो अन्वय हमने किसके साथ किया था प्रथम भावों के साथ किया था तत्व विवेचनी में तो फिर, तो फिर यत फिर तो वो वहाँ लग जाएगा ये प्रश्न और ये जब क्या कहते हैं यौ इसका उपलक्षण है ना तो इन्होंने अन्वय किसके साथ किया है उदया अष्टौ के साथ किया है ध्यान रखना भावम ऐसा करना पड़ेगा अब देखिए इन्होंने किसके साथ किया कि है है है ना ऐसा कि में यू ये उदयाष्टमय का क्या अर्थ हो जाएगा उत्पाद विनाश उत्पत्ति और विनाश जो उत्पत्ति विनाश यश परस्पर वैलक्षण लक्षण पृथक भाव्या और जो परस्पर की विलक्षणता रूप प्रथक भाव तो प्रथक भाव शब्द आया ना इसमें तो प्रथक भाव का अर्थ क्या हुआ परस्पर की विलक्षणता परस्पर में विलक्षणता और जो परस्पर में विलक्षणता रूप प्रथक भाव कई प्रथक भावस्या पाठ है कई प्रथक भावा का पाठ है ऐसा कि जो उत्पत्ति और विनाश है तथा जो पारस्परिक विलक्षण रूप पृथक भाव है तान सर्वान उन सभी को इंद्रियों में ही विद्यमान जानकर बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता है सोचती परस्पर बिलक्षण उत्पाद विनाश ज्ञान नित्य आत्म निशन ज्ञातवा न परस्पर बिलक्षण रूप उत्पत्ति और विनाश नहीं नहीं रूप नहीं है परस्पर बिलक्षण तथा उत्पत्ति और विनाश परस्पर विलक्षण की शब्द कार्य श्रुति में आए हुए पृथक का तो परस्पर विलक्षण तथा उत्पत्ति और विनाश अलग अलग हो गए ना परस्पर विलक्षण तथा उत्पत्ति और विनाश ज्ञानी का आकार नित्य आत्मा में नहीं है ज्ञानी का आकार एक आकार है ना मतलब ज्ञान रूप एक आकार वाला क्या कहेंगे ज्ञान रूप एक है? आकार वाले हाँ दोनों कर सकते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान एक स्वरूप है अथवा ज्ञानी एक आकार असाधारण धर्म है ज्ञानी एक आकार क्या इनका असाधारण धर्म है हाँ तो ज्ञानी का ज्ञानिकाकार कर्त हो जाएगा मतलब एक ज्ञान मात्र एक असाधारण धर्म वाला मतलब ज्ञाता आत्मा क्या अर्थ हो जाएगा ज्ञाता हो जाएगा एका एक ज्ञानिकाकार आकार यदि असाधारण धर्म लेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा ज्ञाता ज्ञान रूप एक आकार वाला मतलब ज्ञान रूप एक असाधारण धर्म वाला असाधारण धर्म क्या धर्म उद्ञान ज्ञान रूप एक आकार वाले नित्य ज्ञात आत्मा में यह सब नहीं है ऐसा मानकर शोक नहीं करता है अभी पाठ के बाद देखेंगे विशिष्टादित है ना? हाँ मतलब एक ज्ञानिकाकार करते मतलब ज्ञान रूप एक आकार वाला ज्ञान रूप एक असाधारण धर्म वाले नित्य आत्मा में नहीं है ऐसा जानकर शोक नहीं करता है एकाकार करते एक असाधारण धर्म किया है या एक स्वरूप अर्थ किया है हमने असाधारण धर्म बताया ना सभी हम्म अभी देख लो ज्ञान वाला ज्ञानी का इंद्रिय परम मनो मनस उत्तम सत्वादि महानात्मा महत्व अव्यक्तम उत्तम अव्यक्ता परिंग यद्याच्य जन्तु रमृत इंद्रिभ्य पन मनसम सद मह आत्मा महता अव्यक्त यत् अव्यक्ता पर पुषाव अलिंग याव मुच्य से जंतु अमृतत्व इंद्रिभ्य पर मन मनस उत्तम सवारी महान महता उत्तम अव्यक्त <प्ति> महसा उत्तम अव्यक्तम तु अव्यक्ता पर अलिंग पुरक्षा पर्यापांग पुरुषा यंतु मुच्यते चा मृतत्व ग्रिय परम मनः इंद्रियों से बलवान मन है ये बात पहले भी आई थी ना इंद्रियों से बलवान मन है मनसा उत्तम सत्व और उत्तम श्रेष्ठ बलवान कि मन से श्रेष्ठ या मन से बलवान सत्व है सत्व कर से बुद्धि मन सू पर बुद्धि पहले आया था ना इंद्रिय व्यास या परम बना मन सू पर बुद्धि तो यहाँ भी उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सत्व का बुद्धि कि मन से बलवान बुद्धि है सत्वाद अधि महान आत्मा सत्व कर बुद्ध से बुद्धि बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा है बुद्धि श्रेष्ठ क्या महान <exposed> ये जीव अपना आत्मा महात्मा उत्तम अव्यक्तम महत्व करते महात् आत्मा ना कि महान आत्मा से उत्तम महान आत्मा से श्रेष्ठ शरीर है तो आत्मा से श्रेष्ठ शरीर को किस अभिप्राय से कहा है किसी अभिप्राय से कोई बात कही जाती है क्योंकि आत्मा की सभी प्रकृति आत्मा की सभी प्रवृत्तियां जीव आत्मा की सभी प्रवृत्तियां शरीर के तत्वा की गुणों के अधीन है तत्व गुण शरीर का होगा तो सात्विक कर्मो में आत्मा की प्रवृत्ति शरीर का राजस्व गुण होगा तो राजस्व कर्मो में प्रवृत्ति ऐसा समझना तो शरीर के सब गुणों के अधीन जीवात्मा की प्रवृत्तियाँ हैं किसके अधिन जीवात्मा की प्रवृतियाँ हैं शरीर के गुणों के अधीन जीवात्मा की प्रकृतियाँ जीवात्मा की प्रवृत्तियाँ क्या प्रवृत्तियाँ जीवात्मा की कार्य करने की जो प्रवृतियाँ होती हैं वे शरीर के गुणों के अधीन है इसलिए जीवात्मा से श्रेष्ठ किसको पे दिया इस अभिप्राय से कहा है किस अभिप्राय से कहा है जीवात्मा की प्रवृत्तियां शरीर के गुणों के अधीन है इस दृष्टि से शरीर को श्रेष्ठ कर दिया अब यदि यह कहे की शरीर नित्य है आत्मा अनित्य है तो इस अभिप्राय से कौन श्रेष्ठ हो जाएगा अनित आत्मा अनित्य है शरीर अनित्य है इस अभिप्राय से कौन श्रेष्ठ हो जाएगा किसी विवक्षा देखते सबका समय चलिए किन्तु अव्य यहाँ पर आप माता महान आत्मा से पर अव्यक्त तो कर शरीर तू अव्यक्तात्परा कर शरीर अव्यक्त का प्रकृति होता है लेकिन दे इंद्रीय रूप में प्रणत प्रकृति यहाँ बताया था देख प्रकृति शरीर किन्तु शरीर से पर शरीर से भगवान व्यापक और अलिंग परमात्मा ही है व्यापक और अलिंग परमात्मा ही या पुरुषाकर से परमात्मा उसके दो विशेषण है व्यापका और अलिंग वो व्यापक है और अलिंग है मतलब वो लिंग से रहित है अलिंग से ध्यान देना वंदी का लिंग क्या है धूम वंदी का लिंग है तो धूम के द्वारा वंदी की अनुमति हो जाती है ऐसा परमात्मा का यदि कोई लिंग हो तो उसके द्वारा परमात्मा की अनुमति हो जाएगी तो परमात्मा की कोई लिंग नहीं है कोई पहचान नहीं है तो उसकी अनुमति हो भी इसे साष्ठ प्रमाण से ही उसको जानना पड़ेगा और तो बाद में साधना से प्रत्यक्ष करना पड़ेगा यदि जंतु मुच्छे जिस परमात्मा को जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है क्या अमृतत्व गी और निरस्ते भोग्यत्व को प्राप्त करता है निरस्ते भोग कौन है परमात्मा है ना मुक्त हो जाता है मतलब संसार बंधन से रहित हो जाता है संसार बंधन से रहित हो जाता है और निरस्त भोग परमात्मा को प्राप्त करता है निरस्ते निरस्त भोग्यत् प्राप्त करता है ऐसा अब यहाँ पर एक बात देखेंगे यहाँ पर इंद्रियों से बलवान किसको कहा गया है मन को तो मन केवल इंद्रियों से बलवान है या इंद्रियो और किसे दोनों से बलवान है तो पहले क्या आया था इंद्रिय अभ्यास ही अर्था अर्थ परम बना इंद्रिया पर ही अर्था इंद्रियों से बलवान किसे कहा था मां विषय को और विषय से बलवान किसको कहा था मन को तो मन किसकी किसकी अपेक्षा बलवान हुआ हाँ बस ये ध्यान रखना अब देखो व्याख्या में इंद्रिय व्यापर विषय का भी उपलक्षण है क्योंकि इंद्रिय और विषय दोनों से पर मन है पहले भी बात बताए थे ना इंद्रिय अभ्यास परा ही अर्था असा यहाँ पर मन से भगवान किसको कहा गया है सत्व को और पहले क्या कहा था मन सू पर बुद्धि तो यहाँ भी सत्व का क्या होगा बुद्धि है ना सत्तु यहाँ करना पड़ेगा अब देखो इंद्रिय इंद्रियादि आदि सब वसीकरण का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया था तीसरी बल्ली में तो सबका वसीकरण करना है इंद्रियों का विषयों का सबका करना है आखिरी में किसका वसीकरण कर, किया जाएगा परमात्मा का किसका वसीकरण परमात्मा का परमात्मा का वसीकरण करना क्या है मतलब परमात्मा की शरण स्वीकार करना ही परमात्मा को बस में करना है परमात्मा की शरण स्वीकार करना ही परमात्मा को बस में करना है और देखिए अभी तो यदि तो परमात्मा का वसीकरण हो गया अब तो सबका वसीकरण हो जाएगा ना और फिर क्या आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार सब सुलभ हो जाएंगे अब उसको व्याप्त का है मतलब जड़ चेतन सब में व्याप्त हो कर रहता है अलिंग तो समझ गए ना यदि लिंग होता तो परमात्मा की अंगति हो जाती परमात्मा का अनुमान प्रमाण से ज्ञात हो जाता वो अलिंग है उनका कोई लिंग नहीं प्रमाण से ज्ञात होगा ज्ञान होगा परमात्मा का, का। तो फिर सकल इतर विलक्षण है उनका लिंग नहीं है तो शास्त्र द्वारा ही गुरु मुख से जानना पड़ेगा और फिर साधना करके साक्षात्कार करना पड़ेगा तो ऐसा करके व्यक्ति यद ज्ञातवा उनका साक्षात्कार करते साक्षात्कार आत्मा को प्रना करते हैं संसार बंधन से मुक्त होता है और अवृष्ट रूप परमात्मा को प्राप्त करता है ऐसा फिर उपलक्षण है तो फिर वही उनका धर्म एक क्या है ज्ञानी है ये सब धर्म उसके तो ज्ञानी का आकार कर लेना ज्ञान रूप असाधारण धर्म वाला ज्ञान रूप असाधारण तो धर्म क्या है ज्ञान ही उसका एक लगाया है ना ऐसा है सब उसके धर्म हालांकि किया जा देखो अंद्रि पर मनसस् सत्व उत्तम सत्वादी महान महतो अव्यक्त उत्तम अव्यक्तिया परषो व्याको लिंगा मुच्यते जन्तु रमृत है ये कोष्ठक किया है मेलु कोटे वाले में तो पाठांतर नहीं है ना तो ये कहीं ना अच्छा इनको ऐसा लगा होगा चलिए इंद्रियभ्या परम मन मनसाउत्तम सत्वम मनसाउत्तम सत्वम सत्वादि महान आत्मा महता उत्तम तू अव्यक्तात् पर व्यापकाचा अलिंग पुरुषा तू अव्यक्तात् अव्यक्ता पर व्यापका चलिंग पुरुषा यु य मुच्यते गच्छति ग्रियव्यापरम मनः इंद्रियों से बलवान मन है मनसा उत्तम सत्व मन से उत्तम बुद्धि है सत्व कर् उत्तम या पर मन से पर बुद्धि है सत्वादी महान आत्मा सत्व से पर सत्व से श्रेष्ठ महान आत्मा है माता उत्तम अव्यक्तम महान आत्मा से उत्तम महान आत्मा से पर शरीर है अव्यक्त देह अब रूप में देणत प्रकृति मतलब देह देह रूप में प्रणत प्रकृति मतलब देह तो यहाँ पर महान आत्मा से पर वो देह दे इंद्री वो क्या है इंद्रियों का स्वामी होने से महन का क्या आत्मा अब उससे पर देह को क्यों कह दिया है क्योंकि आत्मा की सभी प्रवृतिया दे के गुणों के अधीन है दे के सत्वादी गुणों के अधीन है इसलिए आती इस दृष्टि से आत्मा से फर हो गया इसलिए सत्तो होना चाहिए दे। अब देखना तू अव्यक्तात अव्यक्त से पर व्यापका से अलिंग पुरुषा ही और व्यापक और अलिंग परमात्मा ही है जे जीव जिसको जान करके मुक्त हो जाता है जंतु का सीवा है ना जीवात्मा जिसे जानकर मुक्त हो जाता है संसार बंधन से मुक्त होता है चाहृतुम गी और निरस्ते भोग्य परमात्मा को प्राप्त करता है। हैं। वास्तव में देखोगे कि हैत्म दे स्वरूप के यथार्थ ज्ञान में भी भगवत शरणागति ही उपाय है भगवत शरणागति ही इस प्रकार पूर्व में कहे पूर्व में कहे गए शरण को स्वीकार करने की ही का ही प्रतिपादन करते हैं पूर्वोक्त शरण वर्ण शरण वर्ण का अर्थ है कि शरण ग्रहण समझ लेना कि पूर्वोक्त शरण ग्रहण का ही प्रतिपादन करते हैं पूर्वोक्त क्या है शरण शरण को ग्रहण करना शरण को पूर्वोक्त शरण ग्रहण का ही प्रतिपादन करते हैं क्योंकि भगवत शरणागति ही उपाय है से भिन्न प्रत्येगात्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान में भी भगवत शरणागति ही उपाय है इसलिए पूर्वोक्त शरण का ही प्रतिपादन करते हैं इंद्रिय व्यापारम मनो से ले करके अमृतत्वी तक इंद्रिय ये पर अर्था नाम अपनी उपलक्षण विषय का भी उपलक्षण है विषय का उपलक्षण क्यों माना क्योंकि इंद्रिय व्या पर ही अर्था अर्थव्यस्त परम इत्यनेन इस मंत्र के साथ इसका एक अर्थ है इस मंत्र के साथ इसका एक दोनों एक अर्थ के प्रतिपादक मतलब ये हुए एक ही अर्थ के प्रतिपादक है ना हाँ क्योंकि इंद्रिय अभ्यास पर अर्था परम अर्थ इस मंत्र के साथ फिर अस्से जो प्रस्तुत मंत्र ना ये मंत्र का समान अर्थ है मंत्र का समान। आ, ये करते। तो वहाँ इंद्रिय से पर विषय विषय से पर मन, तो मन किससे किससे बलवान हो गया दोनों से, दोनों से। इसलिए यहाँ पर इंद्रिय को ए, किसका उपलक्षण माना अर्था नाम का विषया नाम चलिए सत्य शब्द बुद्धि पर सत्व शब्द बुद्धि का वाचक है क्यों क्योंकि मनसस्व पराबुद्धि इस प्रकार पूर्वोक्त है क्योंकि इस प्रकार क्योंकि इस पूर्वो इस के वचन से मन से पर बुद्धि ज्ञात होती है बातें बोले सत्य बुद्धि का वाचक है क्योंकि मनसस्व पर ऐसा पूर्वोक्त पंचमी है ना तो हेतु है उसमें ऐसा पूर्व कथन है यहाँ बुद्धि को कहा गया है यहाँ पर सत्यकर्थ हो जाएगा बुद्धि अलिंगा का लिंग लिंग से ज्ञात ना होने वाला मतलब लिंग से अनुमे लिंग से नहीं लिंग से अननुमेय लिंग से जैसे उन्दी क्या है लिंग से अनुमे मतलब लिंग से गम्य है लिंग से लिंग से गे है और ये लिंग में कहा है ना तो लिंग से गे नहीं है नहीं। लिंग से अनुमेय नहीं है अच्छा और परत तो किस में है ये इससे पर ये इससे पर कहते हैं वसी कार्यतायाम वसीकरण करने में परत तो विवक्षित है जो पर कहा है ना तो किस अभिपे किस काम में पर कहा है वसीकरण करने में वसीकरण करने में इंद्रियों से बलवान क्या हो जाएगा विषय और विषय से बलवान और मन से बलवान बुद्धि और बुद्धि से बलवान और आत्मा से बलवान तो हाँ ये है ना तो ये ये ऐसा है वसीकरण करने में और परस वसीकरण और परमात्मा का वसीकरण उनकी शरणागति ही है उनकी शरण ग्रहण ही है सिस्टम स्पष्टम शेष वाक्यों का अर्थ स्पष्ट है न चक्षुषा पश्य कस्ृदा मनीषा मनसा विकलिप्प विदूरमृता न सदृशे ठषति न चक्षुषा पश्य क्चन एनम एनम क्वेश्चन ृद मनीषा मनसा अभीक्लिप्ता ये एनम ये एनम ये हो गया विदु अमृता हैदृशे नदृशे नशन एनम चक्षुषा न पश्य कशन एनम चक्ष मनीषा मनसा हृदय अविक्लिप्ता मनीषा मनसा हृदय अविक्लिप्ता ये विदुहु ते ये विदुता अमृता असूप का अर्थ है इस परमात्मा का रूप इस परमात्मा का रूप चंद्र कर देखो अर्थ में देख लो सम्यक ज्ञान का विषय होने में सम्यक ज्ञान का विषय कौन बनेगा रूप इस परमात्मा का रूप सम्यक ज्ञान का विषय होने में अभिमुख होकर ही नहीं रहता है देखो परमात्मा का रूप परमात्मा के रूप का सम्यक ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान हाँ जब साक्षात्कार होगा तो सम्यक ज्ञान होगा तो परमात्मा के रूप का सम्यक ज्ञान होता है तो परमात्मा का रूप सम्यक ज्ञान का विषय होने में सम्मुख होकर ही रहेगा क्या आपके इसका सम्यक ज्ञान हो रहा है इन वस्तुओं का तो आपका सम्मुख ही है ना ये पीछे है क्या तो जब परमात्मा का सम्यक ज्ञान होगा तो वो इसी प्रकार अभिमुख होकर ही रहेगा क्या नहीं। क्यों व्यापक है ना है। तो सामने अभिमुख है पीछे भी है दाएं है बाएं है सब जगह हैं तो केवल सम्मुख होकर ही तो नहीं रहेगा ना ये मतलब है देखो यहाँ कोष्ट में क्या लिखा है व्यापक होने के कारण ही व्यापक होने के हाँ मतलब परमात्मा का रूप व्यापक होने के कारण ही सम्यक ज्ञान का विषय होने में अभिमुख होकर ही नहीं रहता अभिमुख हो गया ज्ञान नहीं होगा न न अभिमुख होकर रहता है अभिमुख होकर मतलब अभिमुख होकर तो रहता है अभिमुख होकर ही रहता है क्या तो ये मतलब है अभिमुख होकर तो रहता है कि परमात्मा सब जगह है तो सामने भी है तो परमात्मा सामने तो रहता है सामने ही रहता है ऐसा कह सकते क्यों अभी कोई छोटी वस्तु हो ना परिचिन तो सामने ही रहेगी वो तो समझ गए ना तो सामने होने पर भी केवल सामने ही है ऐसा कह सकते पीछे भी है दाएं बाएं सब जगह भगवान है अपने बाहर भी अंदर भी सब जगह है वो सामने है पीछे है दाएं है बाएं है सब जगह वही तो सम्यक मतलब क्या है कि परमात्मा का रूप सम्यक ज्ञान का विषय होने में अगमुख होकर तो रहता है पर अगमुख होकर ही रहता है क्या क्यूँक तो हाँ व्यापक होने के कारण अब सामने दिखाई देगा की नहीं तो सामने ही दिखाई देगा सामने ही हो दूसरी जो ना हो ऐसा होगा हो मुड़ो हो हो तब जब जब मुड़े तो नहीं है व्यापक हो होने कारण वो हो सब जुड़े हैं <laughs> आगे देखेंगे तो यहाँ रूप का अर्थ स्वरूप और विग्रे दोनों ले सकते हैं क्यों भगवान का विराट विग्रह भी है ना भगवान के परिचिन्न विग्रह भी हैं और विराट विग्रह भी हैं। तो जो विराट विग्रह है तो वो भी क्या है कि अभ्यूख होकर ही रहेगा क्या दोनों ले सकते हैं कश्चन एनम करते कोई इस परमात्मा जो रूप को चक्षु से नहीं देख सकता अब ध्यान देना कि परमात्मा स्वरूप तो चक्षु से नहीं देखा जाता नहीं। और भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह है वही प्राकृतिक चक्षु से देखा जाता है क्या वो भी दिव्य चक्षु चाहिए भगवान की कृपा चक्ष दिखाई नहीं बोलते आई नहीं चक्षुए हाँ ध्यान देना की परमात्मा के रूप को भी लेंगे और चक्षु का भी सही नहीं है देखो मंगल विग्रह लेंगे तो प्राप्त चक्षु का भी सही नहीं है कि परमात्मा के रूप को चक्षु से कोई नहीं देख सकता अब देखना मनीषा मनसा हृदय अविकलिप्ता मनीषा का अर्थ है स्थिर और मनसा का अर्थ मन मतलब स्थिर मन से मनीषा का क्या है स्थिर मनसा का अर्थ है मन एकाग्र मन से हृदयकर्थ से भक्ति के द्वारा एकाग्र मन से भक्ति के द्वारा अविक्लता कर साक्षात्ता साक्षात्त होता है या ज्ञात होता है एकाग्र मन से स्थिर मन से भक्ति के द्वारा ज्ञात होता है वो कैसे ज्ञात होता है एकाग्र मन से भक्ति के द्वारा दिखाई देता है एकाग्र मन से भक्ति के द्वारा दिखाई देता है ये मतलब हुआ तो जब कोई दिव्य चक्षु से देखेगा तो मनुष्य में एकाग्र ही होंगे ना चक्षु से देखेगा तो भी मन एकाग्र होते समय मन एकाग्र होते समय चक्षु हो जाते हैं स्थिर मन से भक्ति के द्वारा देखा जाता है या दिखाई देता है स्त्री मन से भक्ति के द्वारा दिखाई देता है स्त्री मन से भक्ति के द्वारा साक्षात्त होता है ये एनम विदु जो इस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं अमृता भवं थी वे अमृत हो जाते हैं अर्थात मुक्ता भवं थी मुक्त हो जाते हैं जो परमात्मा का करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं अब आगे व्याख्या में देखना मंत्र में आए मंत्र में न समझते है शिक्षक रूपम रूपम आया है ना तो रूप पर से दोनों ले सकते हैं परमात्मा स्वरूप और उनका त्रि है न तो परमात्म स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान होते समय वो सामने होकर ही रहे ऐसा नियम है में क्या नहीं। क्यों नहीं। नहीं। नहीं। तो वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह है ना तो अभिमुख होकर ही ज्ञान का विषय नहीं होता अर्जुन ने क्या कहा नवा पुरस्कार पृष्ठ से नमस्कार है प्रमुख की चर नमस्कार आगे पाठ लगाइए हाँ जो परछिन्न वस्तु परछिन्न वस्तु जब ज्ञान का विषय बनती है तो अभिमुख होकर ही रहती है अभमुख होकर ही और सकल इतर विलक्षण व्यापक परमात्मा ज्ञान का विषय होने में केवल अभुक होकर ही रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा तो परमात्म स्वरूप कैसा है विभू है उनका विभू विग्रह भी तो होता है ना उसकी भी यही स्थिति है की वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होने में अभमुख होकर ही नहीं रहता अच्छा परमात्म स्वरूप तो चप्स को देखा नहीं जा सकता परमान स्वरूप को चक्षु से देखा नहीं।, देखा नहीं जा सकता और चक्षु से किसको देखते हैं रूप को रूपवान वस्तु को तो परमात्म स्वरूप क्या है ना तो रूपवान नहीं है ना और रूप भी नहीं है ना अच्छा तो श्री विग्रह में में भगवान का श्री विग्रह तो रूप युक्त है लेकिन प्राकृत चक्षु से नहीं देख सकते हैं ना तो चक्षु तो क्या है कि परिचन्न वस्तुओं के जानने का साधन है त्राकृत वस्तुओं के जानने का साधन है और देखो आगे देखना और से अगले पेज पर अथवा अभी देखो पहले संदेश क्या किया था सम्यक ज्ञान का विषय होने में सम्यक ज्ञान का अच्छा अभी भी यही है सम्यक ज्ञान का विषय होने में अन्वय क्रम थोड़ा बदला है संदेश सम्यक ज्ञान का विषय होने में अस्थ्य परमात्मा का पहले रूपम कर्त किया था स्वरूप या विग्रह अभी रूपम कर्त करते हैं दृश्य नील पिहारी रूप समय ज्ञान का विषय होने में परमात्मा का दृश्य नील पीटा रूप नहीं होता जब परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा तो होता है ना मतलब ऐसा समझ लेना सम्यक ज्ञान का विषय होने में जब परमात्मा को सम्यक जानेंगे तो उसके नील पितादी रूप से जानेंगे क्या परमात्मा स्वरूप का स्वरूप है नहीं ना वो अच्छा ऐसा समझ लेना कि सम्यक ज्ञान का विषय होने में परमात्मा का दृश्य होता दृश्य नहीं होता ऐसा किया है, पीतादि रूप नहीं होता, इसलिए उसे कोई चक्षु से नहीं देखता संदर्थ सम्यक ज्ञान के लिए भी होता है इसमें अंतर हुआ क्या पहले तो अर्थ किया था सम्यक ज्ञान का विषय होने में है? यहाँ क्या सम्यक ज्ञान के लिए तो कोई अर्थ अंतर अर्थ, अर्थ में तो भेद नहीं आ रहा है ना? अंतर हो गया क्या ज्ञान ज्ञान का भी से और अलग हो गया। अच्छा चलिए अर्थ सम्यक ज्ञान के लिए भी होता है तब देखो परमात्मा का रूप सम्यक ज्ञान के लिए है किंतु वह सम्यक ज्ञान के लिए अभिमुख होकर ही नहीं रहता पर में तो भेद नहीं हुआ ना तात्पर्य तो वही रहा ना कुछ कहीं बताना अर्थ भेद होने पर भी तात्पर्य अभिप्राय भेद तो नहीं हुआ सम्यक ज्ञान का विषय होने में या समय ज्ञान होने के लिए भी तो अच्छा तो वो व्यापक है इसलिए अवमुख होकर ही नहीं रहता तो चक्षु से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तो कैसे होता इससे कहते हैं हृदय मनीषा मनसा छुट्टी कहती है ना या मनीषा करता स्थिर मनसा का क्या अर्थ है मन से हृदय कर रहे भक्ति के द्वारा स्थिर मन से भक्ति के द्वारा जो अभी कटोप निषर्द का मंत्र है इसी का उप्र महाभारत वचन दिया हुआ है देखो न संधक रूप से न चुषापस्त कशनम पूर्व पंक्ति तो श्रुति के समान है ना उत्तराध में अंतर है उत्तराध क्या भक्त्या भक्त्याचार धृत्याचारहिकात्मा ज्ञान स्वरूपम परिपक्ति इसमें पूर्वार्ध श्रुति के समान है, है? और देखना और एकाग्रता से प्रशांत चित्त वाला जो महाभारत का वचन है उसमें धृत्या कर एकाग्रता से क्या हो गया एकाग्रता से या स्थिरता से एकाग्रता से समाहित आत्मा समाहित आत्मा कर समाहित चित्त वाला है ना एकाग्रता से प्रशांत चित्त वाला समाहित चित्त वाला व्यक्ति, समाहित चित्त रहते होगा एकाग्रता एक से दृढ़ एकाग्रता से समाहित आत्मा कर समाहित चित्त वाला व्यक्ति एकाग्रता से समाहित चित्त वाला व्यक्ति ई है ना इ परिपस्त ई कर इस शरीर के रहते इस शरीर के रहते भक्त्या करते भक्ति से ज्ञान स्वरूपम परिदश्यंती ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं लगाइए मतलब क्या हुआ की एकाग्रता से धृत्याग्रत क्या हुआ एकाग्रता से समाहित आत्मा करते कर वाला व्यक्ति भक्ति के द्वारा ई करते है के रहते शरीर के रहते ज्ञान स्वरूपम कर ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है अगले को व्याख्यान वो यहाँ से इस के अनुसार कठ मंत्र में आए हृदय यहाँ पर देखो साक्षात साधन क्या बताया गया भगवान के यहाँ पर साक्षात्कार क्या बताया गया भक्तिया बताएंगे ना साक्षात साक्षात साधन तो इसलिए कट मंत्र में भी हिरदा का क्या करना पड़ेगा भक्तिया क्या करना पड़ेगा क्योंकि साक्षात्कार का साधन महाभारत वचन में भक्ति कहा गया उंगण में तो ये जो उभ्रंगण मतलब व्याख्यान रूप है ये का महाभारत वचन तो यहाँ साक्षात्कार का साधन भक्ति कही गई है इसलिए यहाँ भी कट में भी साक्षात्कार का साधन किसे मानना पड़ेगा हम्म भक्ति, भक्ति. तो भक्ति किस पद से कही गई है हरगापन के द्वारा हरगापन के द्वारा भक्ति कही गई है और भी आगे देखिए हम्म और भी आगे देखिए देखो आगे हाँ वही देखेंगे टीका में हृदयगत भक्त्या और मनीषा कर धृत्या होता है या मनीषा पाठ होना चाहिए देख रहे हैं आप ना हाँ देखिए धृत्या पाठ किसमें है महाभारत किस में है, में? और कट में क्या है आपका शब्द मनीषा मनीषा है ना तो मनीषा कर से क्या करना पड़ेगा फिर आपको धृत्या तो कर धृतिक क्या होगा एकाग्रता से या स्थिरता से तो यहाँ भी एकाग्रता या स्थिरता अर्थ करना पड़ेगा आगे देखेंगे तेल की धारा के समान कभी न टूटने वाला स्मृति का प्रवाह निरिध्यासन कहलाता है hmm. प्रत्यय हाँ निरुध्यासन और जब प्रीति रूपापन्न हो जाए तब उसी का क्या नाम हो जाता है भक्ति तब उसी निध्यासन को क्या कहते हैं भक्ति लगाइए साक्षात्कार का हेतु ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान भक्ति ही है साक्षात्कार का हेतु जो एकाग्र चित्मा क्या कहती इसलिए कट मंत्र में हृदय करते क्या करना पड़ेगा भक्ति ठीक है साक्षात्कार करने वाला संसार से मुक्त हो जाता है और निरत भोग्य परमात्मा को प्राप्त करता है तो इस मंत्र में उत्तराख पूर्वार्थ क्या था इसका न संस्थ्य न चक्षा कश्य न चूषा कश्यज कश्य नहीं तो पूर्वार्थ के द्वारा क्या किया गया था कि परमात्मा को दुर्बोध कहा गया परमात्मा को दुर्बोध और उत्तरार्ध के द्वारा उसके साक्षात्कार के लिए भक्ति का विधान किया गया परमात्मा के साक्षात्कार के लिए भक्ति का विधान किया गया तो भक्ति से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं परमात्मा का साक्षात्कार किससे होता है भक्ति तो भक्ति से जो साक्षात्कार होता है वो साक्षात्कार भी भक्ति ही है तो क्या ये भक्ति, भक्ति की उत्तरकालिका है भक्ति की अवस्थाएं होती रहेंगी ना भक्ति से साक्षात्कार साक्षात्कार भी तो भक्ति है ठीक है पूर्व में होती साधन रूपा भक्ति और उत्तरोत्तर होती फल रूपा भक्ति है ऐसा समझेंगे हाँ आजा? न चक्षुषा पश्य कम हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्त यानम विदूरमृता नृत्य ठषतिपस्ते न चक्षुषा कष्टन क्चनम हृदय मनीषा मनसा अविलिप्ता ये विदु यदु अमृता असम सदृश न्यूप सदृशे नृषि कश्चन चक्षुषा न पश्य मनीषा मनसा हृदय विक्लिप्ता मनीषा मनसा हृदा अवक्लिप्ता ये विदु एक येनम विदुरा अमृता भवंती चंद्र से करते सम्यक ज्ञान का विषय होने में इस परमात्मा का रूप न तिष्टी मतलब अभिमुख होकर ही नहीं रहता सम्मुख होकर ही नहीं रहता सम्यक ज्ञान का विषय होने में इस परमात्मा का रूप अभिमुख होकर ही नहीं रहता क्योंकि क्यों वो व्यापक है तो केवल सम्मुख होकर रहेगा कश्चन एनम चक्षुषा न कोई परमात्मा को रूप से चक्षु से नहीं देखता है यदि परमात्म स्वरूप तो विषय ही नहीं है आपका ना ऐसा और जो स्त्री विग्रह देंगे तो वो भी क्या है वो भी, भी प्राकृतिक नहीं है फिर कैसे देखते हैं कैसे देखते हैं तो क्या उसका? हुआ उसका मनीषा कर अर्थ हुआ स्थिर मनसा मतलब स्थिर मन से झरझाता था भक्ति के द्वारा स्थिर मन से भक्ति होती है एकाग्र मन से ही भक्ति होती चंचल मन से भक्ति नहीं होती है स्थिर मन से भक्ति के द्वारा अविकलता करते हैं साक्षात्त होता है परमात्मा जाना जाता है का साक्षात्कार करते हैं लग जाएगा अब देखो वास्तवरूप रूपम से क्या लेना है स्वरूपम विग्रह होगा परमात्मा का स्वरूप अथवा उनका श्री विग्रह व्यापक की व्यापकता होने के कारण ही व्यापक है ना स्वरूप व्यापक है ये श्री विग्रह भी व्यापक है परमात्मा की तीन प्रकार से व्याप्ति है स्वरूपता परमात्मा स्वरूप भी भू है और गुणता उनका धर्म बहुत ज्ञान भी विभू है और क्या है कि विग्रहता उनका विग्रह भी, भी गीता है पृथ्वी और सब भगवान का विग्रह तीन प्रकार से व्याप्ति परमात्मा कही जाती है और जीवात्मा की व्याप्ति केवल गुणता ज्ञान गुण की भू है और भी बृद्धावस्था में भी सुकित ज्ञान गुण उसका व्याप्त है चलिए देखेंगे तो स्वरूप अथवा विग्रह व्यापक होने के कारण ही समय ज्ञान का विषय होने में अभिमुख होकर ही नहीं रहता यह अर्थ है अथवा नील, नील रूप आदि कम नास्ती अथवा दृश्य नील रूप पीत रूप आदि अथवा दृश्य नील पीत आदि रूप उसका नहीं है एक मिनट फिर ऐसा एक अर्थ करना यहाँ पर अथवा वाला जब अथवा से दूसरा पक्ष आया है ना से अर्थ है कि सम्यक ज्ञान का विषय होने में इस परमात्मा का नील पितादी रूप नहीं है सम्यक ज्ञान का विषय होने मतलब सम्यक जानने के लिए नील पितादी रूप है क्या तो अभी रूप से नील पिता रूप को पकड़ लिया किसको पकड़ लिया पहले किसको लिया था रूप अथवा तो विक्रय को अब नील पिता रूप शब्द की नील पितादी रूपों में इसलिए ऐसा कह दिया इस सम्यक जानने के लिए परमात्मा का नील पितादी रूप नहीं है ऐसा अर्थ करते हैं ऐसा हैं आगे देखेंगे अत्यव न इस कोई इसको चक्षु से नहीं देखता है अच्छा हैनीषा मनसा मनसा विकलिपता अयम अंश अयम अंश यह अंश सर्वत प्रसिद्धोपरेश जी। अयम अंश सर्वत्र सिद्ध दो सर्वत् सर्वत प्रसिद्धात यहाँ पर व्यासार्य ने इसका अन्वय व्याचार्य का अन्वय करेंगे विव्रता के साथ आगे विव्रता आएगा ना हाँ उसके साथ उन्होंने इस अंश का व्याचार्य ने व्याख्यान किया है कहाँ पर सर्वत्र प्रसिद्धो विदेशात यहाँ पर हृदय इस पद से भक्ति कही जाती है में जो हृदय पद आया उसका है उसका क्या अर्थ है परमात्मा का साथ, साथ का होता है, है। न संध से तिष्ठ रूपम से न चुषाप अस्थ्य अधिकम इस प्रकार ऐसे पूर्वाध को एक रूप पढ़ करके मतलब ये जो कठोक निषद का मंत्र है और ये महाभारत का श्लोक है तो पूर्वार्थ एक समान है ना न सनिष्ठ रूपम से न चुषाप अस्थ कसिन प्रकार पूर्वार्थ को समान पढ़कर भक्त्याचार धृत्याचारहिता ज्ञान स्वरूपम परिप्यंती ऐसा महाभारत में कहा गया है हेतु है ये उक्त है ना हेतु किसमें है कि हृदय से भक्ति किया गया है मनीषाकर से धृतिक किया गया है इसमें क्योंकि महाभारत में क्या कहा गया है धृत्या का क्या अर्थ हो जाएगा एकाग्रता एकाग्रता से तो समाहित आत्मा कर से? बोलो समाहित आत्मा का हाँ। मतलब एकाग्रता से शांत चित्त वाला व्यक्ति भक्तिया की भक्ति से ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है ऐसा महाभारत में कहा तो महाभारत में साक्षात्कार का साधन किसको बताया भक्तिया को इसलिए कठ मंत्र में आया हुआ हृदय पद अर्थ क्या कर दिया भक्ति और मनीषा कर भी एकाग्रता अब क्लिपता एक करते ग्राहया ग्राहया ग्राह्या कर साक्षात करणी अथवा ज्ञाता ज्ञात होता है अब धृत्या मतलब एकाग्रता से प्रशांत चित्त वाला व्यक्ति भक्ति से पुरुषोत्तम का दर्शन करता है तस्तिक अर्थ है साक्षात करोती या प्राप्त होती अर्थ है ना परमात्मा को प्राप्त करता है अब इसमें एक और हेतु लेते हैं क्योंकि भक्तिया तो अन्य इसके साथ एक अर्थ होने से इसके साथ किसका एक अर्थ है कठ का यहाँ हृदय बताया है वहां क्या बताया भक्ति इसके साथ एक अर्थ होने से ऐसा बेदार संग्रह में कहा गया है कहा गया है बेदार संग्रह में तो अब देखना पहले तो विवृता आया था ना विव्रता मिला आपको विव्रता क्रिया का करता क्या है व्यासार्य है ना और फिर बाद में जो धृत्या से आया है ये ये बेदार संग्रह में आया कहां पर आया बेदार संग्रह का ये वचन है तो बेदार संग्रह में जो अर्थ किया है ना साक्षात्ती उसने हेतु दिया है ऐसा चलिए हाँ या ए जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ते अमृता भवंती वे मुक्त हो जाते हैं हाँ।